प्रसिद्धि अनतीक्रमणीय शंक है जो प्रसिद्धि है उसका अतिक्रमण नहीं करनी चाहिए करके शंका करते हैं कथम पितादी शब्दा प्रसिद्धार्थोत्सर्गेण प्राण विषयत्व प्राणों को ही पिता माता आदि कहा गया प्राणु पिता प्राणु माता इत्यादि लोक में प्रसिद्धि यह है पिता आदि अलग है प्राण अलग है जो प्रसिद्ध को अतिक्रम करके पिता आदि शब्दों को जो प्रसिद्ध अर्थ है उसका उत्सर्ग त्याग करके पिता शब्द से प्राण माता शब्द से प्राण उसको प्राण विषय का अर्थ किया गया टीका में अन्वय अभ्याम पित्रादि शब्दा प्राण विषय न प्रसिद्धैर उल्लंघन इतिहा सिद्धांती कहता है प्रसिद्धि का उल्लंघन नहीं होता है पिता आदि जो शब्द प्रयोग किया जाता है प्राण में ही किया जाता है प्राण विषय कहे कैसे निश्चय होता है अन्य व्यतिका भ्याम अन्य और व्यति के द्वारा ही निश्चय होता है प्राण है तो पिता आदि शब्द प्रयोग होता है प्राण चला गया तो फिर पिता आदि शब्द का प्रयोग नहीं होता है प्राण सत्य पितादि शब्द प्रयोग प्राणाभाव प्रयोग अभाव इस प्रकार दिखाएंगे अन्य व्यतिरिक के द्वारा पितादि शब्द प्राण विषयक है उच्यते सती प्राणी पितरादिशु पितादिश्द शब्द तद उत्क्रांत च प्रयोगाभावात जब तक प्राण है शरीर में तब तो जीवन है तो पिता शब्द प्रयोग करते हैं प्राण का उत्क्रमण हो गया तो फिर पिता आदि शब्द का प्रयोग नहीं होता है सब लाश फिर उसको लेकर के समान में दाह कर देते हैं अन्य व्यतिकावेव प्रश्नपूर्वकम प्रकटेती अन्य व्यतिरिक कैसे है उसका स्पष्ट करते हैं प्राण रहने पर ही पितादी सौद प्रयोग होता है नहीं तो नहीं होता है ये जो अन्य व्यतिरिक कहे गए उसका प्रकट स्पष्ट करते हैं प्रश्न करके कथम तद इतिहा कैसे प्राण रहने पर ही प्रयोग होगा नहीं तो नहीं होता है ये कैसे मंत्र में उसका उत्तर है स यदि पितर वातर व्रातर व ससारंवा आचार्य व्राह्मण वा किंचिदृशमी प्रत्याह धिवास्वेवनम आहु पितृहहा वे तमसी मातृहामसी भ्रातृह वे तमसी स्वृह हावे तमसाचार्य वे तमसी ब्राह्मण हाव तमसी स यदि ये दृष्टान्त देते हैं कोई यदि कच्चित कोई भी हो पितरम व मातरम पिता हो माता को हो भ्राता को हो बहनी को हो आचार्य को हो कोई ब्राह्मण पूज्य को कुछ किंचित भ्रशमी व प्रत्याह अधिक कुछ शब्द जो नहीं कहना चाहिए कुछ शब्द ऐसे प्रयोग करें कठोर वचन कठोरवचन कटुवचन जो शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए गुरु आदि को त्व तुम शब्द नहीं कहते हुम कृत ऊँ कृत हुंकृत हुम तुम तम हुम इसे कहने पर शमशाने जाए ते वृक्ष गृध्रकंका ऐसे कहा गया समसाने वृक्ष हो जाते हैं जिसमें आदि बैठते हैं गुरुं तुम कृत्वा हुँ कृत्वा विप्रम निर्जित्य बाझत बाधत समसाने जायते वृक्ष गृध्रकंका उपेविता ब्राह्मणों को वाद से परास्त करे शास्त्रार्थ से जीत ले गुरु को तुम हुम ऐसे शब्द प्रयोग करे तो उसके लिए दुर्गति होती है स्मशान में वृक्ष जो प्राप्त करेगा जिसमें गिध आदि बैठेंगे कुछ वृक्ष लोक कल्याण में नहीं आएगा ऐसे ही गिध आदि बैठने वाले वृक्ष हो जाता है ऐसे कुछ शब्द यदि प्रयोग करे कोई लोक में भी सब लोग कहते तु तुमको धिक्कार है यदि कई कुछ ऐसे शब्द प्रयोग करे सम्मान्य व्यक्ति को अन्य लोग कहते तुमको धिकार है धिक तुम त्वा अस्तु इतव ए नाह ऐसे अन्य लोग कहते जो जानने वाले शास्त्रज्ञ आचार शिष्टाचार जानते वो कहते तुमको धिकार हो। है तुम पितृ हो पिता पितृ करने वाले हो मातृहत्या करने वाले हो करने वाले शसरी करने वाले है। आचार्य हत्या करने वाले ब्राह्मण हत्या करने वाले तुम हो ऐसा शब्द प्रयोग करते हो तुम पितृघाती हो मातृघाती हो ऐसे कहते हो तो अंत पिता माता का हत्या करना कितने पाप है ऐसे कटुवचन शब्द कुछ अपशब्द प्रयोग करने पर शिष्टर लोग कहते तुम तो पिता माता का हत्यार हो भाई को मानने वाले ऐसे कह करके धिक्कार करते हैं टीका में पितरा दिशु प्राणी सती पितरादि शब्दान प्रयोज्यमान प्राण है तो शब्द का प्रयोग होता है अन्यथा अन था चयुज्यम तुच्य कहते हैं भाष्य में स पित्रादिनाम पितादीनातम पिता मत भ्राता कोई किसी को भी वृषम अधिक कहे कुछ तद अद्दनूप जो कहने योग्य नहीं है ऐसे कुछ कटुवचन शब्द किंचिद वचन तोाद प्रत्याह तो शब्द ऐसा कुछ कहे तदा एनम तम पारश्वस्था आहु इसको कहते हैं तम कहने वाले को पा, पास में रहने वाले शिष्ट पुरुष विवेक लोग को कहते हैं धिक त्वास्तु धिगस्तु तु त्वाम तुमको धिक्कार हो इस प्रकार कहते क्योंकि तुम पितृहा हो मातृहाती हो पितृहाम पितृहंता इत्यादि पितृहा का तो पितृहंता इस प्रकार कहते हैं टीका में युक्तम इत्यादि तिरस्कार पदनाकार प्रभेद गृह्यम शब्द कहते कारादी आदि से कोई तिरस्कार सेब्द पितादीसु अदीन प्रति विवेकीना धिकवचन हेतुमह पितादी में जो अप्रिय वच वचन कहता है शब्द प्रयोग करता है शब्द, सब्द, तिरस्कार आक्षेपशब प्रयोग करता है विवेक के नाम धिक्कार विवेक के लोग उसको धिक्कार करते हैं क्यों धिक्कार करते उसका हेतु है देते हैं पितृहा भी तो मसीहांत पितृकाति हो पिता को कष्ट देते हो तो पितृहाति के समान हो अथ यद यद्यपिना उत्क्रांत प्राणूल सामस व्यति सन्देहन नूयुर् पितृहासीति नातृहासीति न भ्रातृ हास नस्रीहा हास आचार्य आसी न ब्राह्मणहासी अथ यद्यप्यन मर जाने के बाद यद्यपियन पितामाता शरीर को उत्क्रांत प्राण प्राण जब निकिल गया शूलन समस व्यतीत है शूल बना करके बाँसला का सम व्यतीत है इकट्ठी करके हाथ पैर को तोड़कर इधर से उधर उधर से करके समस्या जलाते हैं हाथ पैर इधर उधर लंबा फैल जाते तो उसको इधर करके इकट्ठी करके व्यक्ति संदेहित अलग अलग करके दहन करता है इकट्ठी करके अलग करके तोड़ करके उधर डाल दिया हाथ इधर उधर तो हाथ कैसे काट कर उसमें डाल दिया नहीं एनम ब्रूहु इसको कोई नहीं कहता कि तुम पितृगाती हो केवल कटुवचन कहने पर बोलते थे अभी मर जाने पर शमशाने जलाते हैं हाथों तो पैर को सब अग्रीमेंट डाल करके जलाते कहीं एक आंसर रह गया तो उसको लेकर फिर अग्रीमेंट डालते हैं तभी नहीं कहते तुम पितृहाती हो मात्र इतने नहीं कहते भातृहासि बहन को मानने वाले को शस्त्र हासी आचार्य ऐसे ब्राह्मण हत्या ऐसा नहीं कहते जब तो जीवित था थोड़े कठुवचन कहने से उसको धिक्कार करते थे प्राण जला जाने पर उसे शरीर को लेकर जलाते इधर उधर करे शरीर को तोड़ मोड़ करके अग्नि में डाल करके तो कोई नहीं कहता अधिकार नहीं करते टीका में सती प्राणी पितरादिशु पितादि शब्दान प्रयुज्यमान्वय मुक्त व्यतिरिक माह ये अन्य हुआ प्राण सती प्राण रहते हुए पितरादि में पितरादि शब्द का प्रयोग किया जाता है ये अन्य व्यतिर्क कहेंगे प्राण नहीं रहे तो पिता आदि प्रयोग नहीं किया जाता है अथ एना वही हुई पितादि को उत्क्रांत प्राणा उत्क्रांत प्राणा ऐसा जिनके प्राण निकल गए त्यक्त तो नाथान देहनाथ ना। देह ना चले क्या देह खाली रहा यद्यपि शूल न समासम समस्या व्यतिसंद शूल से लकड़ी बाँस बना करके समस्या का इकट्ठी करके अब व्यतिदे थे नहीं तो अलग अलग करके समासम समस्या इकट्ठी करके व्यक्ति सायदे थे व्यक्तिसाय अव गुटा करके व्यत्य सन्देह व्यक्ति सायद का व्यत्य हाथ पैर को काट करके काठे में बाँस वे करके तोड़ देते हैं फिर अग्नि में डाल देते हैं एवं अति, अति क्रूर कर्म एवं अप्यति चुटिया अति क्रूरम कर्म समासादि प्रकार है दहन लक्षण कितने क्रूर कर्मे पिता माता जिसको के है उनके हाथ पैर तोड़ करके अग्नि में डालता है तद देह संबद्ध में कुरान देह संबंध करता है तो कोई शिष्ट पुरुष नहीं करते न मृत पितृहा मातृ आदि नहीं कहते टीका में समस्या का अर्थ है क्या समस्या सम्मत नहीं समस्या पूंजीकृत्य व्यक्त्य अवयवान विभज्यर्थ समस्या का अथ इकठी करके अरे व्यक्ति सन्दहेत का का भाष्यम किया व्यक्त सद व्यक्त का अर्थ क्या अवयवान्न विभज्य अवयव हाथ पैर को विवाह करके तोड़ करके डाल देते हैं अग्नि में यद्यपि यद्यूपक्रदी एतस्थे द्रष्ट्य भाष्यम आया एवि हाँ द्वितीयपन्द्र सन्दहेत अपि ये जो एवं येज एवपि तथा अस्मर्थ दर्श तथापा ऐसा करने पर भी कोई इसको धिकार नहीं करता है ये करने पर भी तदव अति क्रूर कर्म विशिन्ष्टि अति क्रूरकर्म के सामस व्यतिसंदेहते आदि सा विभजन आदिशबदार आदिशब समासदि प्रकार समास समास हो गया एकटिकना आदि सवय का विभाग ऐसे करके अग्नि में जला देते हैं तद देह संबद्ध इतर त शब्द पितरादि विषय तद संबंध पिता के देह माता के देह माता के देह देह संबंध क्रूर कर्म करता है तो भी कोई उसको धिकार नहीं करते हैं यद्यपि त्यक्त प्राणेशु पित्रादि शब्द दृष्ट तथापि नास हो मुख्य प्राण जाने के बाद भी पिता माता ऐसे शब्द प्रयोग कर देते पिता को उस मसान में ले रहे माता को स्मशान ऐसे पिता माता शब्द प्रयोग कर देते हैं मर जाने पर कहते हैं पिता के शरीर पिता का शब तब तो पिता शब्द भी कह देते हैं पिता को लेकर जाए ऐसे माता को भस, संस्कार करने के लिए तो ऐसे देह में भी पिता शब्द तो देखा जाता है कहीं कोई लोग प्रयोग कर देते हैं तो भी वो मुख्य नहीं है तो पिता का सब है लाश है शरीर है मुख्य नहीं है ऐसे गौण में प्रयोग कर देते मन ने परी पिता कह देते हैं मोहों के कारण पुत्र मेरा पुत्र मेरा पुत्र के पिता माता रोते हैं उसको स्मशान सम, में लेते समय लोग कहेंगे नो है ही नहीं चला गया इसको क्यों रोते हो क्य, क्या है कुछ इसमें नहीं छोड़ो माता पिता उसको छोड़ते नहीं शमशान लेते समय कहीं वो चला गया कुछ नहीं इसमें छोड़ो उसे जला देना है तो गौण प्रयोग है तद विषय क्रूर कर्म अनुष्ठान भी शिष्ट ग्रहा अदृष्ट त्रिभाव ग्रहा दृष्टे रीतिभाव ऐसे शरीर में क्रूर कर्म अवे उ टुकड़ा करके जलाते ऐसा करने पर भी शिष्टों की ग्रहा निंदा शिष्ट पुरुष निंदा नहीं करते ऐसा दिखता नहीं कहीं इसे उतर अन्य व्यतिरिक फल उपसन होती है इसलिए अन्य व्यतिरिका फल क्या हुआ तस्मात अन्य व्यतिकाभ्याम अवगम्य तो एक पितरादि आख्योपी प्राणी ये इसलिए अन्य व्यतिके से ये निश्चय होता है पितरादि आख्या जो नाम पिता माता सोसा भ्राता आचार्य ब्राह्मण आदि कहते हैं और प्राण विषय प्राण को ही कहते हैं शरीर नहीं है। इसलिए पिता को प्राणमाता इत्यादि का प्राण्य वेता सर्वाणी सवाए सव पश्यन्वान्जा नतिवती तचे ब्रूयुरतिवाद्यशीति अस्त ब्रूया नाप्नुवीत प्राणोहिवे सर्वाणी सब कुछ पिता पितादी जितने पिता माता भाई बंधु बंधुआदी सौ प्राण सवाएस पश्य जो इसे जानता है सब कुछ प्राण ही है ऐसा चिंतन करता है एवं मन ऐसा मानता है चिंतन करता है ऐसा निश्चय करता है कि ये प्राण है अतिवा बहुत ही को अतिक्रम करके कहने वाला होता है सब तो अलग अलग पिता माता भाई बंधु शब्द तो प्रयोग करते हैं ये तो जानते कि सब प्राण ही है तो सबको अतिक्रम करके बोलने वाला अतिवादी होता है तम चेत व्रूह उसको यदि अन्य लोग कहेंगे तुम तो अतिवादी हो बहुत ऊपर की बात कहते हो सामान्य लोग जो कहते हैं ऐसे अतिक्रम करके तुम कहते हो नाम आदि जितने सब शब्द अतिक्रम करके प्राण शब्द से तो कहते ऐसा यदि कोई कहे तो वैसे जो जानता है सब कुछ प्राण है वो क्या करे कहे हाँ अतिवादी अस्मित बुरी कहे हाँ मैं अतिवादी हूँ ये सब नाम जितने आशा तक उनको छोड़ करके उससे ऊपर प्राण शब्द से सबको प्राण ही कहता हूँ अतिवादी अस्मि ये तो बुरी कहे ना अपनू भी तो अपलाप नहीं करे कि नहीं मैं कुछ नहीं जानता हूँ कोई कोई पढ़ दे सिद्धांत तो पढ़ लिया क्या, क्या क्या पढ़े हो हाँ थोड़ा लघु कौन सुन रहा हो क्यों कोई पूछेंगे तो नहीं आएगी नहीं आएगा इसलिए अतः आता है तो कोई कोई कहेंगे हाँ थोड़ा सुन रहा हो लघु कौन दी अभी पढ़ लिया तो भी नहीं कहेंगे छिपा रखेंगे तो ये कहते हैं इस नहीं करे जो अतिवादी प्राण को जानता है यदि कहे तुम अतिवादी हो सबको अतिक्रमण करके कर कर बोलने वाले हो सबसे अधिक ऊपर की बात तो तुम जानते हो सबको प्राण सबको प्राण कहते पिता माता जितने सब प्राण ही है प्राण ही सत्य तो अपलाप नहीं करे हाँ करें मैं अतिवादी हूँ टीका मैं प्राण सेव एक प्राणस् एव प्राणस्यव पित्रादि संज्ञक किम स्याद प्राण ही पितादे पितामतादा प्राणक प्राणकोगाश्य तस्माएतादी सर्वाणी जितने प्राण प्राणिशन हे चला स्थिरा चुच्चल हे जंगम स्थिर स्थावर स्थावर जंगम चल स्थिर जितेन साण प्राण से भूयस्व इत्य तज्ञानलम आह प्राण भूया भूयान सबसे अधिक है प्राण सबसे श्रेष्ठ है ऐसे कह कर करके व्यपादन करके उसके जो विज्ञान उपासना ऐसे जो चिंतन करता है उसका फल कहते हैं सवास प्राणविद एवं यथोत्थ प्रकार न ये प्राण विद प्राण का उपासक जैसे चिंतन करता है यही उपासना है चिंतन है ध्ययी चिंतायाम ध्यान है चिंतन उपासना भी वही है जिसके प्रकार चिंतन बार बार करता है वही उपासना हो जाती है जो उपासना का चिंतन करता है सब कुछ प्राणी है प्राणी सब कुछ है तो इसे प्राणी की उपासना हो जाती है और जो चिंतन करता है सब कुछ परमात्मा स्वरूप है परमात्मा है परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं वासुदेव सर्वम तो इसी से भी परमात्मा की उपासना होती है और हमश्मी परम ब्रह्म सब कुछ मैं ही हूँ ऐसा कोई चिंतन करता है वो भी उपासना होती है निरंतर चिंतन करता है नहीं कि थोड़ा आधा घंटा बैठकर चिंतन कर चिंतन करें बाकी प्रपंच में लग गया उसको उपासना शब्द से नहीं कहते हैं निरंतर जितना अधिक चिंतन करता है तो कोई ऐसे अलग अलग रूप से चिंतन करता है सब कुछ परमात्मा चिंतन करता है सब कुछ प्राण हिरण्यगर्भ ऐसे चिंतन करता है सब कुछ मैं हूँ सर्वम खल दम्ब्रम्मा ऐसे कोई चिंतन करता है ये सब उपासना है खाली जपम वाला लेकर बैठने से उपासना नहीं तो उपासना नहीं ये बात नहीं चिंतन बैठकर की के चिंतन करे चलते फिरते ऐसे दृढ़ निश्चय और दृढ़ निश्चय होता है समझ करके शास्त्र प्रमाण से निश्चय होता है खाली सुन करके कोई करते वो भी है उपासना और चिंतन श्रवण करके मन में बैठ गया ऐसी प्रकार चिंतन और चलते फिरते दृढ़ निश्चय रहता है वेदांत श्रवण करने पर ऐसे धीरे धीरे निश्चय होता है ये सब कुछ ब्रह्म अद्वितीय ब्रह्म से उत्पन्न हुआ कार्य कारण से भिन्न नहीं सब कारण रूपे इसे सब कुछ ब्रह्म है अथवा सपन दृष्टान्त तो को लेकर के सपने में सारा प्रपंच दिखता है किंतु तो जगने पर निश्चय हो जाता है कि तो मिथ्या है सपन देखते समय सत्य लगने पर भी सत्य नहीं है इस पर प्रकार अभी तो सत्य लगता है जागृत प्रपंच किंतु सत्य है कैसे निश्चय होगा श्रुति तो नेह नाना ब्रह्म में नाना तो ये सत्य या सपन जैसे मिथ्या है फिर विचार करते करते निश्चय हो जाता है कि ये स्वप्न प्रपंच है ये भी मिथ्या है ऐसे करके दिन निश्चय होता है ये लगातार उपासना चिंतन चलता है उसी से ब्रह्माकार वृत्ति भी बन जाती है इसी चिंतन करते करते सब कुछ तो सपने जैसे मिथ्या हो गया तो एक द्वितीय तत्व ही मैं ही हूँ अहम अश्मी परम ब्रह्म क्षेत्र चापि माम विधि फिर ऐसे चिंतन होता है ये होता है इसी प्रकार जो मानता है प्राण ही पिता माता आदि इसको प्राण उपासक कहते हैं हिरण्य है, एक प्राण उसका ही उपासना करता है सब कुछ प्राण है सब कुछ प्राण का है समष्टि प्राण का नाम हिरण्य गर्भ प्राण है उपाधि प्राण उपाधि का आत्मा का नाम है हिरण्यगर्भ तो प्राण उस शब्द से कह देते है प्राण का उपासक एवं यथोथ प्रकार पश्यन ऐसा जो जानता है पिता माता आदि सब प्राण है स्थावर जंगम जिसने सब प्राण है प्राणी है वेतानी सर्वानी ऐसे जो जानता है फलत्व अनुभवन पहले चिंतन करता है ऐसे देखते विचार करते करते फिर अनुभव हो जाता है एवं मनवान ऐसे मनन करता है उपपति भी मनवान युक्ति से मनन उपपति भी चिंतन युक्ति से चिंतन करता है क्यों प्राण है वेदांत श्रवण करने पर सब कुछ ब्रह्म है सब कुछ ब्रह्म कैसे होगा इधर सब प्रपंच दिखता है नाम उपाधि ब्रह्म नाम रूप रहित है ये नाम रूप ही रहे फिर कहाँ से आया इतने नाम रूप वाले ब्रह्म कैसे होंगे ऐसे चिंतन युक्ति से शास्त्र में युक्ति बताते हैं चिंतन करते करते फिर निश्चय होता एवं भी फिर निश्चय होता है उपपति भी संयोज्य एवं एवते निश्चय कुरन उपपति युक्ति से मतलब हटा करके हाँ ठीक है ऐसा है मिथ्या ही है ये प्रपंच मिथ्या ही है, है सपनों के साथ बार बार तोड़ना करके ये मिथ्या ही, ही दिखते है दिखते हैं, दिखने पर कैसे हो क्या हो गया दिखता है तो सपन प्रपंच दिखने पर भी मिथ्या है एवं एवं एक अद्वितीय ब्रह्म सत सत्य अस्ति अस्ति कह करके सब वस्तु के साथ अस्ति अस्ति का प्रयोग होता है एक सद्रूप ही के साथ अनुगत है वही वास्तव है और जो घट पट आदि भिन्न भिन्न है कभी है कभी नहीं एक वस्तु है दूसरे वस्तु में वो नहीं है जिसका कभी अभाव हो जाता है नाभाव विद्यतः सत भगवान कहते सत्य का अभाव नहीं होता है जिसका कहीं भी कभी भी अभाव हो जाता है वो सत्य नहीं है मिथ्या ही है एवं एव ईसा ईसा ही तो निश्चय करता है एवं निश्चय कुरवन मनन विज्ञानाभ्याम ही संभूत शास्त्रार्थ निश्चितो दृष्टा दृष्ट भवित टीका में पहले प्राणविद अतिवादी होती संबंध ऐसे प्राणवाद उपासक अतिवादी होता है कथम प्राणवीव प्राणवित कैसे होगा प्राण का उपासन कैसे करेगा उपासक कैसे होता है इतना कदम पश्यं एवं, एवं मन्वा नर्वात्म यथोत्त प्रकार भाष्य में आया यथोत्त प्रकार न पश्य प्रकार क्या है सर्वात्म सर्वात्मक प्राण ऐसा दिखता है आगे फलत्व अनुभवन फलत्व अनुभव क्या है स्वरूपत्व तो साक्षात्कार ये प्राण स्वरूप करके साक्षात्कार जो अहम अस्वी ब्रह्मचिंतन करते हैं ऐसे युक्ति से मनन करते करते अनुभव साक्षात्कार हो जाता है ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप में हूँ तद अनुदर्शन व प्राणवित्तीय सिद्धति इसके उसके पश्चात ज्ञान होने पर ही प्राणवित्व प्राण उपासक होने पर ज्ञान होता है स सिद्धिय सती किमित मनन विज्ञान पृथक उपन्यासते ऐसे दर्शन चिंतन करेंगे तो प्राणवित्त तो हो जाएगा दर्शन प्राणवित्त तो संभव सिद्धिय दर्शन से ही प्राणविद हो जाएगा फिर मनन और विज्ञान पृथक क्यों कथन करते है? और फिर मनन विज्ञान क्या है कुछ लोग ऐसे कह दे वेदांत श्रवण कर लिया समझ आ गया तत्व तो तुम ब्रह्म हो गया ज्ञान और मनन क्या करना निधिदासन क्या करना तो मनन विज्ञान फिर क्यों कहते ऐसा संक्रन से कहते तत्र मनन विज्ञानाभ्याम ही संभुत शास्त्रा तो निश्चित दृष्ट भवती श्रवण कन्या मात्र से जितने नहीं होता है अत्यंत तो जो पहले से विपरीत भावना निवृत्त है अत्यंत तो ही इष्ट देवता साक्षात्कार निर्विकल समाधि को प्राप्त कर ले तो श्रवण मात्र से ज्ञान हो जाता है फिर भी थोड़ा मन निधि तो होता है किंतु कम समय होता है और जब पहले पूरा विपरीत होना देहादिम बुद्धि है नष्ट नहीं हुई तो शास्त्रार्थ का श्रवण करने के बाद मनन करना है युक्ति से फिर बार बार चिंतन करने से निधि ध्यान होता है तभी दृष्टि निश्चित तो होता है दृढ़ होता है इस सम्भूत तो शास्त्रार्थ ऐसे शास्त्रार्थ निश्चय होता है निश्चित तो होता है दृष्ट होता है टीका में उक्ता अन्य व्यतिरिक उपपत्ति सहकृता दाक्याद यत तो प्राण विषय में जायते तदतत्र विज्ञान विवक्षते विज्ञान का तो निश्चय है तो हम समय ब्रह्म जो वेदांत श्रवर्ण करने पर निश्चय होता है वो अलग है यहाँ तो प्राण ही सब कुछ प्राण है तो यहाँ विज्ञान शब्द से क्या लेना अन्य व्यतिरिका के उपपत्ति यहाँ उपपत्ति युक्ति अन्य और व्यतिका जब प्राण है तब तो पिता माता आदि शब्द प्रयोग करते सम्मान करते हैं शब्द नहीं कहते अपशब्द प्रयोग नहीं करते सेवा आदि करते हैं अब प्राण चला गया शर् को जला देते आगे कुछ नहीं तो इसे अन्य वितर का नामक युक्ति से युक्ति सहकृत वाक्य वाक्य तो सब कुछ प्राण है वैतानी सर्वाणी भवती सब कुछ प्राण है वाक्य है किन्तु सब कुछ प्राण कैसे होगा अन्य वित्र के युक्ति से सिद्ध हो जाता है प्राण होने पर ही शब्द प्रयोग होता है पिता माता आदि नहीं तो प्रयोग नहीं होता है तो प्राण ही पिता माता सब कुछ है ऐसे युक्ति सहित वाक्य से जो ज्ञान होता है प्राण विषय ज्ञानम प्राण को विषय करने वाले जो ज्ञान होता है सब कुछ प्राण ही है वही विज्ञान यहाँ विवक्षित है तद्र विज्ञान विवक्षित यहाँ विज्ञान शब्द से वही लेना और अन्यत्र विज्ञान शब्द से साक्षात्कार अहमअ्मी ब्रह्म वो अलग लेते हैं तत्फल साक्षात्ण दर्शनमित भेद ऐसे तत्फल साक्षात्कार दर्शन है फलरूप साक्षात्कार ऐसे व्यवस्था करते करते प्राण सर्वसव फिर समष्टि प्राण में ही हूँ ऐसा साक्षात्कार हो जाता है हिरण्यगर्भ उपासना करते करते अहंगरोपासना करते समि प्राण में हूं। तो ही हूँ तो स्वयं हिरण्यगर्भ हो जाता है मनन विज्ञाने बिना दर्शना संभव अतः शुद्धार्थ मनन विज्ञाने बिना मनन और विज्ञान के बिना दर्शन नहीं होता है अतः भाष्य में अत एवं अतिवादी होती इसी प्रकार मन निर्ध्यासन करके अतिवादी होता है सब अतिक्रम करने करके बोलता है अतिवादी कैसे नामादि आशातम अतिथ्य बदनशील भवती नाम भाग आदि एक एक करके आशा दिशा तक ले करके जितने पहले प्रतीक कहे उससे ब्रह्म दृष्टि कर उपासना करने के लिए पहले कहा गया है यही से जो करते उनके अपेक्षा अतिक्रम करके सबको प्राण जो मानता है और सबसे अधिक ऊपर बोलने वाला है अथवा अतिक्रम करके बोलने वाला सभा वदनशील होती एवं मननादि द्वार न इतिहावत एवं पश्चन मननादि करके अतिवादी तम तो वित्ती अतिवादी क्या है नाम से लेकर आशा तो जितने सब कहने वाले उससे आगे कहता है प्राण सब कहता है आगे भाष्य में तम चेत ब्रुयु ऐ ऐसे जो प्राण है अतिवादी है यदि उसको कोई लोग कहे तुम तो अतिवादी हो तम चेद यदि एवं अतिवादिन जो अतिवादी है प्राण उपासना करने वाले सबको प्राण ही मानने वाला और सबको प्राण ऐसे कहता है उसको सब कहे के सर्वदा सर्व ही शब्दे नामादांतम अतिथ्य वर्तमान हमेशा ही कवि कभी कह दिया सब कुछ प्राण ही इतने मात्र नहीं हमेशा ही उसका निश्चय है सब प्राण ही है उपासना करते करते एकदम तदाकार दृढ़ निश्चय हो जाता है इतना अभिमान हो जाता है तो हमेशा निश्चय रहता है प्राण ही सब कुछ है ऐसे उपासना करते हैं उपासना करते करते बिल्कुल धेय आकार ध्येय धे ही और कुछ नहीं सब तो प्राण ही निश्चय हो जाता है सर्वदा सर्वे शब्दे नाम आदि आशातम जितने शब्द है नाम से लेकर आशा तक तो सबको अतिक्रम करके रहता है सब कुछ प्राण ही है ऐसे जो रहता है उपासक प्राणम एवं वदंतम सबको प्राणी कहता है एवं पश्यन्तम अति वदनशीलम ऐसे जानने वाले को जो कि अति वदन उसका स्वभाव है सबको प्राणी कहता है कोई तो नाम कहता है कोई शब्द कहता है इंद्र कहता है ये सब कहते हैं ये कहता है सब कुछ प्राण ही है एक समि प्राण है ये चराचर सब प्राण ही है ऐसे जो कहता है अतिवादिनम ब्रह्मिस्तम्भ पर्यत सही जगत प्राण आत्मा अहमित प्रणम ब्रह्मा से लेकर स्तंभ उर्ण है ब्रह्मा से लेकर तीर्ण पर सारा जगत स्तंभ उतीर्ण हो गया तीर्ण से लेकर पेड़ पौधे पशु पक्षी लेकर के देवता मनुष्य देवता ब्रह्मा तक जितने सारे जगत है सबका आत्मा प्राण है सबका स्वरूप प्राण में अरे प्राण कोई मेरे से अलग है कहीं ऊपर है ऐसा नहीं प्राण अहम यिति यही समष्टि प्राण में ही हूँ अहम ग्रह उपासना मैं ही हूँ ऐसा निश्चय लगातार चिंतन करता है सारा ब्रह्मांड सब प्राण ही है और वही प्राण में ही हूँ प्राण आत्मा अर्थात मैं कहते समय शरीर परिचय नहीं है शरीर को छोड़ करके मैं क्या हूँ मैं प्राण रूप हूँ समष्टि प्राण वस्तुत तो प्राण उपाधि आत्मा को प्राण शब्द से कहा जाता है यती ब्रुवाणम ऐसे कहने वालों को यदि अन्य लोग को कहे ब्रुयो क्या कहे अतिवाद्य सी तुम तो अतिवादी हो सब को अतिक्रण करके बोलते हो सब जितने जानते उस हो अधिक तुम बोलते हो ऐसा दिख कोई कहे लोग कहे तो बाडम कह ठीक है अतिवादी अस्मि ये बुियात ऐसे कहा ठीक हो मैं अतिवादी हूँ सब जितने कहते उससे अधिक मैं प्राण के अपना स्वरूप समझता हूँ भी तो अपलाप नहीं करे नापनते तो उत्तम व्यक्ति करोती अपलाप नहीं करे जो कहा गया उसका स्पष्टीकरण है भाष्य में कस्माद ध्यान अपना न क्यों अपलाप करे? ये जानता है मैं सब प्राण हूँ अपलाप क्यों करे? ठीक है सत्य बोले ठीक है यदस्मादय भाष्य में यद प्राणम सर्वे स्वरम अयम अहम अस्मी आत्मतः न उपगत जब प्राण क्योंकि क्यों अतिवादी क्यों अपलाप करे वो तो, तो सौ सर्वे जो प्राण है मैं ही हूँ अहम अयम अहमस्मि प्राणे मैं में ही हूँ सर्वेश्वर ऐसा आत्म तो नहीं उपगत प्राण को अपने स्वरूप से स्वीकार करता है मान लेता है मैं ही प्राण हूँ समष्टि प्राण में ही हूँ ऐसा जब जानता है सब मैं ही हूँ मेरे से भिन्न कुछ नहीं है सारे ब्रह्मांड स्व प्राण है मैं ही ऐसा जानता है तो क्यों अपलाभ करे टीका में यद यत काथी अस्माद अयम विद्वान आत्मत्व सर्वस्वर सर्वेश्वरम अवगत सर्वेश्वर को सर आत्म रूप से मानता है सर्वेश्वर को आत्म रूप से कैसे मानता है प्राणोश्मी इतुपगतवान मैं प्राण हूँ समस्ती प्राण उपाधि ब्रह्म आत्मा में हूँ ऐसे हिरण्य गर्भ प्राण की उपासना है तस्वाद अपन हेत्व तो अभावाद फिर अपलाप क्यों करे किसे छिपाए सब कुछ प्राण में हूँ कोई कहता तो अपलाप नहीं करे आत्मा अतिवादित नापुन भी तो स्वयं अतिवादी है से अतिक्रम करके प्राण को आत्मा मानता है उसका फला आप नहीं करे बोला हाँ ठीक बताए कि मैं अतिवादी हूँ आगे अब तरफ प्राणातम उपदेशम श्रुवा प्राण उपदेश तो जो हो गया सबसे बढ़कर के प्राण है अब प्राण उपासना करने वाला अतिवादी ऐसा कहने पर फिर नारद चुप नारदी चुप हो गई पहले पूछते अस्थि भगव प्राणा तस्माद् भूय अस्थि हो तस्माद् भूय तो तन्मय भ्रवी यहाँ भी कहना चाहता अस्थि भगवो प्राणाद भूय प्राण से कोई अधिक है भूयान अस्ति तो यदि अस्थि कहते तो तनुमय भगवान विज्ञापे तो कहना चाहे था प्राण को जो आत्मा मानता है वो अतिवादी सुन कर नारद जी को संतुष्ट हो गया तो ये है प्राणी सबसे श्रेष्ठ है और कुछ अधिक उसके ऊपर उसके आगे नहीं है ऐसा मान लिया न चुप हो गया किंतु तो जब सान कुमार के पास नारद जी शिष्यत्व ने आए हैं उपदेश करते हैं ज्ञान का उपदेश करने के लिए नारजी ने पहले कहा इतने शास्त्र का ज्ञान सब कुछ ज्ञान होने पर भी सो हम शोचाम तम शोक से पारम तारे तो इसे कहा इस शोक संसार से उद्धार कीजिए मेरा करके शिष्यत्व ने समर्पित है असमर्पित तो योग्य शिष्य यदि कहीं भ्रांत है वो नहीं कर पाता है तो वहाँ उपेक्षितन उपेक्षा करने नहीं चाहिए आचार्य को उसको फिर आगे उपदेश करना चाहिए न्याय है तो फिर ये जो चुप हो जाता है फिर संत कुमार स्वयं कहते कहते ये समझ ले संतकार ये उसको सर्वश्रेष्ठ मानकर बैठ गया आगे पूछता नहीं तो कहते नहीं नहीं ये इससे तो अतिवादी होता है वास्तव तो अतिवादी तो ये, ये सत्य नती सत्य को जानकर जो अतिवादी होता है वास्तव तो अतिवादी तो वही है जैसे पहले कह करे ऐसे जानने वाला ईश्वर है और वाला खुश हो गया फिर बात वास्तव ईश्वर तो वही है तो जो सारा ब्रह्मांड को बनाने वाला अर्थात जो ईश्वर पहले कहा था वो वास्तव तो तो नहीं है पहले कहा ऐसे करने वाला वो तो राजा ईश्वर है तो सुनने वाला खुश हो गया राजा ईश्वर है फिर बाद में कहते ईश्वर तो वास्तव वही जो ब्रह्मांड को बनाता है वो वास्तव ईश्वर है अर्थात पहले जो ईश्वर कहा गया था वो वास्तव नहीं है ऐसे प्रकार के वास्तव तो अतिवादी तो वही है आगे कहेंगे तो इसमें प्राण को सबसे श्रेष्ठ मान कर के नारद तृप्त क्यों हो गए तृष्ण चुप क्यों हो गए टीका में अतर प्राणातम उपदेश श्रुआ नारद से तूषणि भावे किम कारणम इत आकांक्षाया आह प्राणांत उपदेश सुनने के बाद नारद जी जैसे पहले पूछ रहे थे उससे बढ़कर कुछ है उससे बढ़कर कुछ है यहाँ नहीं पूछ करके नारद चुप होगी तुष्णी भाभी चुप होने में क्या कारण है ऐसा आशंकायाम आशंका होने पर कहते स ऐसा नारद सर्वातिशयम प्राणम स्व आत्मा सर्वात्म शुवा नातः परम अस्ती तो पर राम यह नारद जी न उपस्थित है सकल शास्त्र को जानने पर भी आत्मज्ञान नहीं उनसे कृतार्थ नहीं है दुखी आचार्य के पास आए अभिमान छोड़कर करके इतने शास्त्रार्थ ज्ञान होने पर भी जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है तो अभिमान नहीं करके आचार्य गुरु के पास जाना चाहिए तो नारद जी सब अभिमान छोड़कर कर सनत कुमार के पास आए उपदेश सुन रहे सर्वाति स्वयं प्राणम स्वयं आत्मान सर्वात्मान सत्वा सबसे बढ़कर के प्राण है वही अपना स्वरूप है और वही सर्वात्मा है वही पिता माता आचार्य भ्रता जितने वही है और वो प्राण मेरा स्वरूप है ऐसा सुन्नुक शोचिला परमस्ति इससे बढ़कर और कुछ नहीं सब कुछ प्राण है वो सर्वात्मक है और मैं मे हु परम ऊपर तो हो गए आगे पूछा नहीं कुछ टीका मैं कथम तस् उपरतिरवगता उपरम होगे करके से पता चला ये आशंका शंका न पूरावत किम अस्ति भगव प्राणादूय पप्र च यत आ जैसे पहले पूछते थे अस्थि भगव अस्माद भूय इससे बढ़कर कोई है इससे बढ़कर कोई है यहाँ इसे नहीं पूछा कि अस्थि किम अस्थि भगव प्राणाद भूय प्राण से बढ़कर कोई अधिक है ऐसे पूछना चाहिए था नहीं पूछा इतना प्रपच्छ पूछा नहीं ऐसे सिद्ध हुआ ऊपर तो हो गया समझ ले कि सब उसे श्रेष्ठ है यत स्तम एवं ब्रह्म विज्ञान न अकता परमा सत्यातिनम आत्मान मनम्य शिष्य मिथ्याग्रह विशेषा विप्र विप्रच्पय आह सन् भगवान शनकुम टीकामें किमित प्राप्त उपेक्षायाँ स्वये आचार्य व्युत्ति आशंक्य यदि नारद उपर तो हो गए तो ठीक है शिष्य यदि नहीं चाहता है तो छोड़ देना चाहिए प्राप्ताया उपेक्षा आचार्य उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए नापृष्टम कस्यचिथ ब्रत न चा न्याय न पृछत जानन अभी मेधावी जड़व लोकमाचरित बिना पूछन नहीं कहे कोई पूछता भी है किंतु तो अन्याय से पूछता है जिज्ञासा क्या विषय पूछता अन्याय से पूछता है तो नहीं कहे जानते हुए मेधावी लोक में जड़बद विचरण करे तो शिष्य यदि ऊपर हो गया तो उपेक्षा कर देनी चाहिए उपेक्षायाम प्राप्त आयाम स्वयं आचार्य बुझाते फिर आचार्य आगे क्यों कहते ऐसा संकन से कहते तम एवं उसका उत्तर देते भाषा में तम एवं विकारान तो ब्रह्म विज्ञान परितुष्टम अकृताथम विकार कार्य है मिथ्या उसको ब्रह्म मान करके संतुष्ट हो गया नाण तो विकार कार्य है उत्पत्ति होती है वो मिथ्या है उसको प्राण को ब्रह्म मान करके इस ज्ञान से संतुष्ट हो गया वास्तव परितुष्ट हो गया किंतु तो कृतार्थ नहीं है जब तक तो आत्मज्ञान नहीं होता है तो कृतार्थ को नहीं होता है अकृतार्थ नारद किंतु परमार्थ सत्यातिवादीन आत्मा न्य मानो वही प्राण को परमार्थ सत्य मान करके वही अतिवादी अपन को मान करके कृतार्थ हो गया अपन को मानता है ठीका मैं ये तस्मा प्राण ये कहकर श्रुति में दिया स्व आकाश आदि सौ की उत्पत्ति होती है कम वायु आकाश सौ कुछ उत्पत्ति होते श्रुत्यंतराद प्राण से विकार नृतत्व प्राण कार्य है उसकी उत्पत्ति होती इसलिए मिथ्या है जितने कार्य है उत्पन्न होते वाचारंभणम विकार नामध्येय मृत्ति का सत्यम कार्य मिथ्या है कारण ही सत्य ये प्राण कार्य है इसलिए मिथ्या है वाचारंभणम विकार नामध्यय कहा कार्य सौक नाम मात्र है कारण ही सत्य होता है तस्म अन प्राण ब्रह्मण विज्ञानम तेन आवत मिथ्या रूप प्राण उसमें ब्रह्म मानकर के जो ज्ञान उसी से तेन अपने को कृतार्थ मानता है परितुष्टत्व कथम अकृता भाष्य में आया विज्ञ ब्रह्म विज्ञान परितुष्टम अकृता अकृतार्थ है तो संतुष्ट कैसे हो जाएगा यदि परितुष्ट हो गया तो अकृतार्थ कैसे परितुष्टत्व यदि संतुष्ट हो गया कथम अकृतार्थत्म इत्यासंक्य मिथ्या ज्ञान ज्ञानशालित्वादित मिथ्या ज्ञान भ्रम ज्ञान है इसलिए वास्तव कृतार्थ नहीं है कभी कृतार्थ मान लेता है कभी थोड़ा कुछ मिल गया सम्मान धन संबंधी मिल गया तो कोई अपने को कृतार्थ मान लेता है मान लेने से कृतार्थ नहीं होता है कोई राज्य में सर्प मान लेता है तो सर्प नहीं होता है अपने कोई से मान लिया कि मैं बड़ा हो गया श्रीका भी अपने को राजा मानकर जंगल में जाकर कहा ब्रह्मा जी ने हमको भेजा मैं जंगल में शासन करूंगा राजा बनिया सिंह को भी शासन करने के लिए कहा ये कृत ऐसे अभिमान करने से फिर हानि होती है कृतार्थ नहीं है संतुष्ट अपने को मान लेने पर भी कृतार्थ नहीं ब्रह्म ज्ञान है इसलिए परमार्थ सत्य अतिवादिनम आत्मान मन्य मान है कि मैं परमार्थ सत्य को जानता हूँ ऐसे मानता है भ्रांत है न तसे उपेक्षा रह तो फिर उसको उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए अभिमान करता है शिष्य अपने को मान कर चुप हो गया उपेक्षा योग्य है कौन से नहीं योग्यम शिष्यम शिष्यत्व में उपस्थित है यदि योग्य है उसकी भ्रांति है तो भ्रांति की निवृत्ति करनी आचार्य का काम है मिथ्याग्रह विशेषाद विप्रच्पयन मिथ्याग्रह मिथ्याग्रहण ज्ञान विशेष हटा करके के उपनिषद में यदि मन सुम सुमन सुबह सुमन, देती मानते हो मैं सब जान लिया तो अभी भी नहीं जानते दर्म है वाह थोड़ा ही जानते हो ऐसे कह करके शिष्य को आचार्य कहते माँ मानते हूँ मैं बहुत जान लिया अभी कुछ नहीं जानते हो विशेष मिथ्या ज्ञान से हटाना चाहिए भ्रांति अभिमान को नष्ट करना होता है आचार्य करते अभिमान को नष्ट करता अभिमान कहीं हो गया पतन होता है शिष्य के अभिमान को बढ़ाना पुष्ट करना शिष्य हो भक्त अभिमान को पुष्ट करना संतों का काम नहीं अभिमान को नष्ट करना है तभी उसका कल्याण होता है भले समझ नहीं पाते उसी समय अभिमान समाप्त तो हो तो अभी इसको हटा करके आए भगवान स्वर्ण तुकार कहते अभी तो खुश होकर बैठ गया था किन्दु योग्य शिष्य और शिष्य यदि ऊपर से तो शिष्य तो दिखाता है किंदु तो अंदर से विरोध है ईर्षा है द्वेष है तो उसके तो अपेक्षा करनी होती है योग्य शिष्य है समर्पित है तो यदि अभिमान हुआ उसको हटाना चाहिए मिथ्याग्रह विशेषो मिथ्याग्रह विशेष क्या है नास्ति प्राणात परमित अभिमान प्राण से बढ़कर कुछ नहीं इसका अभिमान हो गया वही सब कुछ है तो उसे हटाना कहना भगवान हटा करके कहते हैं नारद सन्नत कुमार को सनत कुमार नारद जी से कहते भगवान सन्त कुमार हो न नहीं कथन तरी प्राणविदो अतिवादितम उत्तम यदि मिथ्याग्रह है अरे पहले न कुमार जी ने कैसे कहा नापन हुई तो अतिवादी अस्मी वह ब्रिया ये अतिवादी है प्राणविधि को अतिवादी क्यों कहा गया नामादि त्रह नादी एस अति वह ऐसा नाम आ गया है ओम आ